युवनाशव के मन्धाता नाम का पुत्र पैदा हुआ, वह पुत्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उन मन्धाता के विषय में विद्वानों ने दो श्लोक बताए हैं। उनका अर्थ इस प्रकार है: जिस स्थान पर सूर्य भगवान उदय होते हैं और जिस स्थान पर जाकर अस्त होते हैं, वह सब मन्धाता का राज्य कहा जाता है। पुराण को जानने वाले विद्वान पुरुष राजा मन्धाता को भगवान विष्णु का सरूप बतलाते हैं शाश्विन्दु की कन्या चेत्ररथी का विभा राजा मन्धाता के साथ हुआ था वह पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक सुंदर थी उस परम चेत्ररथी का नाम विन्दुमती था उसके 10000 भाई थे वह अपने सभी भाइयों से बड़ी प्रतिभाशाली राजा मनधाता ने उस अपनी स्त्री के साथ संभोग करने से तीन पुत्र पैदा किए इन पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं पुरुकुत्स अंबरीष तथा तीसरे पुत्र का नाम मुचुकुंद था राजा अंबरीष के दूसरे युवनाश्व पुत्र हुए थे युवनाश्व के हरित नाम के पुत्र पैदा हुए हरिथ के शुरी नाम के पुत्र पैदा हुए ये सभी अंगिरा ऋषि के पुत्र भ्रामड़ कहलाते थे राजा पुरुकुत्स के त्रसदस्यु नाम के पुत्र पैदा हुए ये नर्मदा में पैदा हुए थे त्रसदस्यु के संभूत नाम के पुत्र पैदा हुए संभूत के अनरराय नाम के परम प्रतापी पुत्र पैदा हुए इन अनरर्य ने प्राचीन काल में त्रिलोकी की विजय प्राप्त के विषय में रावण का वध किया था राजा अनर्य के त्रसद भूव नाम के पुत्र पैदा हुए इनके पुत्र का नाम है सर्व था राजा है सर्व के हंस द्वति में वसुमती नाम के पुत्र पैदा हुए राजा वसुमत के त्रिधनवा नाम के पुत्र पैदा हुए राजा त्रिधनवा के, त्रिधन्वा के त्रय अरुण नाम के प्रभावशाली राजा पैदा हुए इनके पुत्र का नाम सत्यव्रत था इन्होंने विदर्व राजा की स्त्री का हरण किया था इन परम बलवान राजा सत्यव्रत के विष्णुव्रद नाम के पुत्र पैदा हुए इनके वंश में पैदा होने वाले मनुष्य विष्णुव्रद कहलाते हैं अंगिरा के वे सभी पुत्रगण क्षत्रिय और ब्राह्मण परमबुद्धिमान सत्यवर्त ने अपनी भावी इच्छा के बस होकर बलपूर्वक दुराचरण किया था। उसके इस एधर्मी चरण से असंतुष्ट होकर उनके पिता त्रयारुण ने उनको त्याग दिया और क्रोधित होकर उनसे कहा कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। तब उसने अपने पिता से कहा कि मैं कहाँ जाऊँ? तब उसने कहा कि तू जाकर चंडालों के साथ निवास कर हे कुल को कलंकित करने वाले तुम्हारे जैसे दुष्ट पुत्र से मैं पुत्रवान होने की इच्छा नहीं रखता हे प्रतापशाली पिता के इस प्रकार निरादरपूर्ण शब्दों को सुनकर राजा सत्यव्रत अपने नगर से बाहर निकल गए उस समय सत्यव्रत को महर्षि वशिष्ठ ने भी नहीं रोका तब पिता के त्यागे जाने पर बुद्धिमान वीर सत्यव्रत चंडालों की बस्ती में जाकर रहने लगे और उनके पिता भी वन को चले गए इस पाप से उस देश में 12 वर्ष वर्षा होने लगी उसी देश में जी भी अपने घर बच्चों को त्यागकर सागर के किनारे जाकर कठिन तप करने लगे विश्वामित्र जी की स्त्री ने अपने बीच के लड़के को गले में बांधकर और पुत्रों के पालने के लिए उसको सौ गायों के बदले में बेच दिया व्रत प्रायण धार्मिक राजा सत्यव्रत ने विश्वामित्र के बीच के लड़के को इस प्रकार गले में बंधा देखकर दुखी देखकर उसको दुख से छुड़ाकर उसका पालन-पोषण किया, उस पुत्र के गले में बंधने के कारण ही विश्वामित्र के बीच के पुत्र का नाम गालव पड़ा था। इस प्रकार विश्वामित्र के पुत्र को राजा सत्यवर्त ने बचाया था। तब राजा सत्यवर्त ने अपनी भक्ति, सत्य, प्रतिज्ञा तथा विन्यात्धर्म परायणता से विश्वामित्र के पुत्रों और स्त्री का पालन-पोषण � विश्वामित्र के आश्रम के पास ही राजा सत्त्वरत मरगो सुअरो तथा अन्य वन के जीव जंतु को मारकर उनके मांस को पकाकर खाते थे तथा मोन व्रत धारण करके बारा वर्ष तक पिता की आज्ञा से चंडालों की बस्ती में जाकर रहे इधर वशिष्ठजी पिता पुत्र दोनों की अनुपस्थिति में आयोध्या राज्य तथा अंतपुरी की रक्षा करते रहे सत्यव्रत अपने बाल स्वभाव के कारण तथा भावी बस वशिष्ठ जी पर अधिक क्रोधित थे क्योंकि अपने पिता द्वारा निकाले जाने पर जब वे रोते हुए देश से बाहर आए तो वशिष्ठ जी ने उनको नहीं रोका विवाह संस्कार में सातवें चरण में मंत्र का उच्चारण समाप्त होता है सप्त सदी के होने के बाद ही विवाह कार्य संपन्न होता है, किंतु उसी सप्त सदी के समाप्त होने के समय पर ही उन्होंने विदर्भ राज की स्त्री को बल पूर्व लिया था। वशिष्ठ ऋषि धर्म की मर्यादा को जानने वाले थे, अतः उनको यह कार्य उचित ना लगा और मंत्रों की मर्यादा नष्ट होने की वजह से उन्होंने सत्वर वशिष्ठ जी ने धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के कारण ही कुमार सत्यव्रत पर क्रोध किया था लेकिन कुमार सत्यव्रत भी इनके निकाले जाते समय उनके मौन का कारण ना समझ सके वशिष्ठ जी ने सोचा कि पिता की मृत्यु के बाद इंद्र ने बारा वर्ष तक अधर्म बढ़ने के कारण वर्षा नहीं की वन में सत्यव्रत भी पिता की आज्ञा दीक्षा ग्रहण करके चंडालों की बस्ती में 12 वर्ष तक निवास कर रहा है संसार में मनुष्य को जीविका चलाने का साधन असह्य हो गया है महर्षि वशिष्ठ ने यह सोचकर सत्यव्रत को वन में जाते समय नहीं रोका कि सत्यव्रत कठिन तप करने के बाद उसके आने पर उसके वंश का निस्तार तो हो ही जाएगा और उससे कहा कि मैं तुमको राज्य पद पर অভিষिक्त कर रहा हूं वन में आकर एक समय बलशाली सत्यव्रत को कहीं से मांस ना मिला तो उसने खाने की इच्छा से महर्षि वशिष्ठ की कामधीन गाय को देखा सत्यव्रत क्रोध मोह लोभ के तथा थके मांदे होने के कारण सोचने लगे कि मैं चंडालों के साथ तो रह ही रहा हूं क्यों ना इन्हीं जैसे आचरण करूं और इसी गाय को मारकर अपनी भूख की तड़प को शांत करूं ऐसा सोचकर उन्होंने महर्षि जी की कामधेनु गाय के मांस को स्वयं खाया और महर्षि वशिष्ठजी के पुत्र को भी खिलाया महर्षि वशिष्ठज और उन्होंने सत्त्व व्रत को छोड़ दिया और बोले कि हे कुरूर उससे कर्म करने वाले अब हम तुमको गिरा रहे हैं हे अधम पुरुष यदि तुम्हारे ये तीन शंकु ना होते तो तुम्हारे ऊपर लोहे का शंकु गिराता। तुमने ये तीन धार्मिक अपराध किए हैं वह इस प्रकार है पहला कि तुमने पिता असंतुष्ट किया दूस बिना संस्कार के मास भक्षण किया अतः तुमने बहुत ही भारी अपराध किए हैं महातपस्वी जो वशिष्ठ जी ने उनके तीन शंकु के समान अपराधों का विचार करके उनका नाम कृष्णकुरुह दिया था जब विश्वामित्र जी इधर तपस्या करके उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र आदि को और स्त्री का पालन पोषण सत्त्वर्त कर रहे हैं तो उन्होंने तिरशुम्बु पर प्रशन होकर उसे वरदान दिया सत्त्वर्त ने विश्वामित्र ने अपने शाप का पूर्ण वर्णन कह दिया विश्वामित्र ने तिरशुम्बु को बारह वर्ष बिना वर्षा के बीत जाने पर स और उससे सभी यज्ञ आदि शुभ कार्य करवाने लगे ऐसा करते देखकर सभी देवगण तथा महर्षि वशिष्ठ जी देखते ही देखते रह गए यज्ञवासन करते समय त्रिशंकु के स्नान करने से पाप नाशनी कर्म नाशा नाम की नदी प्रकट हुई वह नदी विंध्याचल पर्वत के पास जंगलों और पहाड़ियों से होकर बहती है तथा वह कर्म नदी पुण्यदाई पवित्र और मंगलकारी है इस प्रकार विश्वामित्र जी ने सत्य व्रत को स्वर्ग में स्थित किया इन सब कार्यों को वशिष्ठ जी देखते ही रह गए विद्वानों के इस विषय में दो श्लोक वर्णित है वह इस प्रकार है महामुनि विश्वामित्र की कृपा से त्रिशंकु स्वर्ग को प्राप्त किया है